www.katterhindu.in कट्टर हिंदू में आपका स्वागत है ब्राह्मणों का कर्तव्य समय तक मेरी बात सुनने से कोई उद्देश्य पूरा हुआ है तो यह आप ब्राह्मणों पर निर्भर है कि आप वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो भी उचित समझें कदम उठाएं हर दिन आपको ब्रह्मयज्ञ करना चाहिए जो पांच महान यज्ञों महायज्ञों में से एक है ब्रह्मयज्ञ में ब्रह्मा शब्द का अर्थ वेद है मंत्रों की शक्ति को शाश्वत वास्तविकता के रूप में हमारे अंदर संरक्षित रखा जाना चाहिए इसे उस दीपक की तरह उज्ज्वल जलना चाहिए जो कभी नहीं बुझता इसी कारण से हम ब्रह्मयज्ञ करते हैं हमें अपने वैदिक पाठ के पीठासीन आरशी या दृष्टा को आहुति देनी चाहिए ऐसा न होने पर हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि प्रतिदिन गायत्री जब करें गायत्री वेदों का सार है उनका सार है इसका जाप करने के योग्य होने के लिए आपको किसी गुरु से इसकी दीक्षा लेनी होगी इस प्रकार आप जो गायत्री सीखते हैं उसे प्रतिदिन कम से कम एक हजार बार मानसिक रूप से दोहराया जाना चाहिए फिर कम से कम आप जो कर सकते हैं और आपको यह करना ही चाहिए वह है सुबह दोपहर और शाम को कम से कम दस बार मंत्र का जाप करना सूर्य देव गायत्री के अधिष्ठाता देवता है रविवार सूर्य का दिन एक सार्वभौमिक अवकाश है इस दिन आपको सुबह चार बजे उठना चाहिए और स्नान करने के बाद एक हजार बार गायत्री का जाप करना चाहिए इससे आपका और समस्त मानव जाति का कल्याण सुनिश्चित होगा सभी ब्राह्मणों को पुरुष सूक्त श्री सूक्त श्री रुद्रम आदि का जाप करना सीखना चाहिए मैं यहाँ विशेष रूप से कार्यालय जाने वाले ब्राह्मणों से बात कर रहा हूँ चूंकि उन्हें वैदिक शिक्षा के प्रति स्वयं को पूरी तरह से समर्पित करना कठिन होगा इसलिए उन्हें कम से कम शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए लेकिन अगर वे कठिनाइयों का सामना करते हुए वेदों को सीखने के वर्तमान मामले में कुछ हासिल करते हैं तो यह प्रशंसनीय होना चाहिए यदि आप अभी धर्म सीखना शुरू करेंगे तो कुछ ही वर्षों में आप अपना अध्ययन पूरा कर सकेंगे लेकिन आपको विश्वास और भक्ति की आवश्यकता है वेद एक ऐसी विद्या है जो सहस्राब्दियों से हमारे पास आती रही है यदि आप दृढ़ निश्चय के साथ इनका अध्ययन करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी क्या आपने पचास और साठ साल के लोगों को पीएचडी या कोई अन्य डिग्री हासिल करने की आशा में शोध में लगे नहीं देखा है यदि आप में इच्छा शक्ति है तो चाहे कितना भी कठिन हो आपके पास कुछ भी हासिल करने का रास्ता होगा ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण हैं जो 40 वर्ष की आयु में वेदों के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ थे लेकिन बाद में उन्होंने उत्साह के साथ उनका जाप करना सीख लिया वस्तुतः हमारे वेद रक्षण निधि ट्रस्ट के पदाधिकारियों में ऐसे लोग भी हैं तो आवश्यकता है विश्वास की भी और संकल्प की भी